संस्कार गतिविध तथा भेदाश कि स्वरूप तो संस्कार के कितने प्रकार हैं और उनके भेद का क्या स्वरूप तो संस्कार के लक्षण नहीं कर रहे हैं सीधा उसका भेद और भेद के स्वरूप में चलेंगे लक्षण टीका में करेंगे संस्कार स्त्री वेगो भावना सिद्धा प्रकृति चतुष्ट मनोवृत्ति अनुभव जन्य स्मृति हेतु भावना आत्मृवती अन्य सपनतापकृति मातृवृत्ति गुण गुणों का विचार खा इसके साथ साथ संस्कार अंतिम है संस्कार तीन प्रकार के हैं वेग नामक संस्कार जो वस्तु दौड़ रहा है उसके अंदर एक संस्कार है उसको वेग नामक संस्कार कहते हैं दूसरी भावना नाम का संस्कार है जो आपके आत्मा में रहने वाला संस्कार है और तीसरी इस स्थापक नाम का संस्कार जो किसी भी पार्थिव पदार्थ जो मोड़ के रख दो गोल करके खोल दो तो क्या होगा फिर भागता है फिर गोल होता है ना गोल हो जाता है कैलेंडर वगैरह देता है चटाई है अब गोल करके क्या रहते हैं घर में और बिछा दो एक बार थोड़ा वापस लौटने की कोशिश करता पेड़ का कर डाली खेचो वापस भागता है ये क्या है कारण इसमें उनमें एक संस्कार है वापस मैं अपनी स्थिति में लौटू वो तो एक स्थिति में आपने बिठा रखा था उसको उस स्थिति से आपने विपरीत स्थिति में ले गए वो तो क्या करना चाहते स्थापित होना चाहते जब डाली है पेड़ पर एक डाली यूं खड़ा है यूं ही रहता है वो अब उसको दे नीचे वो चाहते वापस लौटू अपनी स्थिति में मैं वापस स्थापित हो जाऊं इस जो ये जो उसके अंदर एक संस्कार है उसका नाम से रख दिया गया और हम तो कहते हैं आत्मा भी मानना चाहिए कि हर अंदर है ना भी जो पढ़ लिख लेता है शास्त्र को समझ में आते है उसका मैं भी अपनी स्थिति में वापस जाऊं मैं भी अपनी स्थिति में जो आप बंधन की स्थिति में हूं और मुक्ति स्थिति वापस स्थापित हो जाऊं मुझे स्थापक मात्रा में संस्कार मानना पड़ेगा ना आत्मा में कहे नहीं ये पृथ्वी मानो ये आपको भले मानस है वो आप सोच रहे हैं बाह्य नहीं बनने को सोचते हैं ना हम बंधन में पड़े मुक्ति में पहुंच जाओ वापस। मुक्त, मुक्त हूं प्रयास कर रहे हैं मिटकर बाद मुक्त इसके वापस हो जाऊ ये चक्कर चल रहा है ना मन की खेल है तीसरे से गुण विशेष करके आपका मानने की जरूरत नहीं है तो प्रति मात्री कह दिया देखिए अलक्षण कर रहे हैं वेगा लक्षण यह नहीं, नहीं किया कहा रहता है पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोवृत्ति वेग कहां का है पृथ्वी जल तेज वायु और मन में जितने भी पार्वती पदार्थों में वेग है वेग है ना आद्य पतन के वेग ही वेग है उसके अंदर क्रिया के पश्चात द्वितीय जो हो रहे हैं वेग सही हो रहे हैं इंजन स्टार्ट किया छोड़ा अपने गैर सबसे पहले जो निकलता है वो तो आर्थिक क्रिया हो गई उसके बाद जो चल रहा है वो स्पीड है पहले मैं फोर्स लगाया बाद में स्पीड चला अंग्रेज़ी में फोर्स और स्पीड बोलते हम लोग आर्थिक क्रिया और वेग होता है उसी चीज तो वो जो पृथ्वी में भी है जल में हम देखते अग्नि में भी वेग है वायु में भी है सबसे भयंकर वेग आपके मन में क्षण भर में मुंबई दिल्ली अमेरिका जहां देखो वहां पहुंच जाता है इसे कोई ठिकान है कल्पना करके वहां भी पहुंच जाता है सुन रखता है स्वर्ग कैसा होता है वो सोचता है इसके बारे में वहां पहुंच जाता है सबसे वेगवान इसे मनोजब मार्ग तुल्य वेगम हनुमान जी को क्या कहा मन के समान वेग है वाले हैं आप ऐसे वेग से दौड़ने वाले हैं मन के समान वेग जगत वेद तो मनोजव मन के सदृश वेग है जिसका तो मनोवृत्ति वेग है लक्षण को पलकृत में देख लेंगे अनुभव जन्य स्मृति है तो भावना यहां तो लक्षण मना दिया भावना का अनुभव से जन्य और स्मृति के कारण ही जो संस्कार विशेषाज्ञ आत्मा में रहता है उसका नाम भावना आत्मात्र वृत्ति में में में रहने वाला करते अवस्था अवस्था अवस्था था वस्तु वस्तु उसको आप में ले गए कर दिया तो क्या तब उसके पूर्व अवस्था को वापस प्राप्त कराने वाला जो उस वस्तु में रहने वाला संस्कार विशेष का नाम कहा तो रहता है तो मात्र चटाई आदि में रहने वाला यह संस्कार विशेष विशेषमान हो क्या कहते हैं संस्कार विभाग पूर्व कथन कर रहे हैं संस्कार संस्कार का लक्षण क्या है सामान्य तो गुण आत्म विशेष गुण उभय वृत्ति गुणत व्यापिजाति संस्कार सामान्य गुण और आत्म विशेष गुण यो वृत् जो गुणत्वी जातिमान मान व्याप जाति वाला उसका नाम संस्कार लंबा चौड़ा लक्षण क्यों बना दिया आपने पहले पदकृत करो समझ में आएगा लक्षण का क्यों चढ़ो इतना लंबा चौड़ा कहा गुणत्व नहीं देंगे गुणत्व्याप नहीं दिया आपने तो क्या होगा लक्षण कितना बनेगा पहले पूरा हटा दो जातिमान संस्थान लक्षण आपने क्या, क्या किया जातिमान संस्कार तो घटत तो जाति है मनुष्यत्व जाति है जातिमान मनुष्यत्व जातिमान घटत जातिमान तो कौन होगा घट हो जाएगा मनुष्य हो जाएगा लक्षण करे थे आप संस्कार का चला गया घट मनुष्य आदिओं में अति जाति निवारण करने के लिए क्या कहना गुणत्व व्याप्त जातिमान घटत्व क्या है गुणत्व व्याप्ती है क्या तो जाति है हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं लेकिन वो गुणत्व व्याप्य तो नहीं है किसका व्यापी द्रवित्व व्याप्य द्रवित्व जाति घाट पटम सब में है और तो केवल घट में है व्यापक जाति क्या होता है एक देश में होना हमेशा जाति का व्यापी दूसरे जाति बताओ व्यापक जाति घटत्व जाती किसका व्याप्य नहीं द्रवित्व का व्यापति है द्रवित्व किसका व्याप्य है का है। पहले एक बार संख्या क्यों कहा नव संख्या पृथ्वी आदिम पदार्थतम पृथ्वी आदि अन्य मतम व्यापक कौन व्यापक कौन वह सुप नहीं है द्रव्य व्यापी क्या है व्यापी? व्याप्य घर घट का इन सब का व्यापी प्रजाति है घटत्व जाति और गुणत्व का व्यापी जाति कौन कौन है गुणत्व का व्यापी जाति पूछ रहा हूं केवल संस्कार चौबीस है पूरे अरे रूप तु रस तुगंधत् तो सब क्या है गुणत्व व्याप जा है गुणत्व कहा रहता है पूरे चौबीस में और रूपत् तो? केवल रूप में इसे गुणत्व व्याप्ती हुआ कि नहीं हुआ जाति के देश वृत्ति व्यापक हो गया न्यून देश में रहें व्यापी हो गया गुणत्व 24 में रहता है आप यदि जाति मान लक्षण कर भी दोगे तो रूपाधि नहीं हुआ रूपत्व्यापी जाति से संस्कार क्यों लूंगा रूपत्व को लूंगा वो भी तो व्यापी है तथा कौन होगा रूप वही कर आगे देखिए तो घटाधि वारण गुण व्याप्य थी संयोगादी वारण आया रूपाली वारण द्वितीय पतरी थी ना वो आगे चला गया ये नहीं दिया तो कोई बात नहीं तो संयोगादी वारण कह दिया इसने संयोगादी वारणाया आत्मविशेष गुण उभय वृत्ति आत्मवशिष उ ये तो इसको भाई या से पहले लो दूसरे लिए लिए लिए ले के क्या चीज है ऐसे भी शब्दावी प्रयोग करो चौबीस तो तेईस संस्कार को छोड़कर बाकी तेईसों में अधिव्याप्त क्या कहोगे तो गुणत्व गुणत्व्यापी जाति इतना ही कहोगे तो तब क्या विशेषण दिया इन्होंने तो विशेष गुण उभय दिया उभय वृत्ति जोड़ता नहीं अभी जब तक तो साधन गुण नहीं कहेंगे तो आएगा नहीं पहले आते आत्मविशेष गुण विशेष गुण वृत्ति जो गुणत्व्यापी चाहे अब रूप राजगंध दूर संयुक्त तक में नहीं जाएगा क्या आत्मविशेष गुण कौन हो गए बुद्धि ज्ञान सुख दुख इच्छा द्वेष, प्रयत्न इनमें तो जाएगा ना धर्म अधर्म संस्कार इन में ही जाएगा आप ये सारे के ये सारे एक वृत्ति तो जो गुणत्व का व्याप्य जाति क्या हो जाएंगे ज्ञानत्वादि तो पदवान हो जाएगा ज्ञान आदि नौ इसलिए ज्ञान आदि में संस्कार में लक्ष्य तो गया तो रूपाधि संयोगादि में व्याप्ति निवृत्त तो हो गया लेकिन लक्षण जो है आत्मविशेष गुण देने पर कोई दोष नहीं बना रूपाधि में आती होतीवृत्त तो हो गई किंतु कहां चला गया ज्ञानादि में ज्ञानादिवार क्या कहना पड़ा सामान्य गुण में भी रहने वाला ऐसे तो सामान्य गुण कौन है संयोग आदि संयोग सामान्य गुण आत्म विशेष गुण इसलिए दोनों सामान्य गुण और आत्मविशेष गुण सामान्य गुण है संयोग आदि आत्मविशेष गुण हो गया ज्ञान आदि इन दोनों में रहने वाला ऐसा एक बलक्षण जाति ढूंढो गुणत्ति तो मिलेगा आपको संस्कार संस्कारत्व तो मात्र क्यों ज्ञान में क्यों नहीं जाएगा कि उभय वृत्ति नहीं है वो कहीं संस्कारत्व तो क्या आप ना, संस्कार है आपने देखा संस्कार कहाँ कहां है पृथ्वी में भी है जल में भी है तेज में भी है ना, जब संस्कारत्व तो का व्याप्त है ना वेद जब वेगत्व तो है वेग में वेगत्व रहे है रहेगा रहने वाला शिव में विशेष गुण प्रथि मात्र में रहने वाला वह तो सामान्य गुण में भी रह रहा है विशेष गुण में भी रह रहा है ऐसा जो चाप के लिए मिलेगात्व मिलेगा ज्ञान दोनों में रहने वाला ऐसे वस्तु नहीं है। संस्कारत्व वेग में भी है संस्कारत्व शस्थापक में भी है संस्कारत्व भावना में भी है अर्थात क्या हुआ संस्कारत्व जो है भावना में है का मतलब क्या आप सद गुण वृत्ति है है ना और संस्कारत्व वेग में शस्थापक में है इसका अर्थ क्या निकला सामान्य गुण भी है ऐसा ज्ञान नहीं मिलेगा ज्ञानी ऐसा नहीं मिलेगा इसीलिए कहते हैं कि जब रूपाधि वारणा नहीं ज्ञानाधि गुण गुणी सामान्य गुण और आप विशेष गुण उभय वृत्ति जो जाति मिलेगा तो वो संस्कार होगा उद्वार का लक्षण हो जाएगा संस्कार का बन गया अब आए वेग का अतिव्या लक्षण बना रहे द्वितीय पतन समवा कारणम वेग द्वितीय पतन द्वितीय क्रिया है द्वितीय जो क्रिया हो रही है जो जो पतन हो रहा है पूर्व में हो चाहे उत्तर में हो या अंट गयर में चलाओ चाहिए ऊपर से नीचे गिर रहा है तो वे कारण है उसके प्रति द्वितीय पतन के प्रति द्वितिया पतन जो कहने का तात्पर्य क्रिया एक दिशा में चलता हुआ उसके विपरीत दिशा चलने के प्रति जो कारणीभूत है उसका नाम देखो तो गुरुत्व से गिरा यार खड़ा है वस्तु खड़ा वस्तु को क्या बोलते हैं पकड़ रखता है कौन गुरुत्व ने गुरुत्व ने पकड़ रखता है ना कार को अब क्या करेंगे उसे खिलाफ उसको दौड़ाएंगे आप इंजन ऑन करेंगे गेयर खोलेंगे तो भागेगा तो भागने का मतलब क्या गुरु के खिलाफ तो तो तो। तो। तो जा रहा है आकर्षण के खिलाफ आप दौड़ा रहे हैं आगे भी तो तो है। है वो वो? टिक नहीं देगा दौड़ाते रहेगा पेट्रोल बंद हुआ तो फिर क्यों रुकता गाड़ी पे तब ग पकड़ लेता है जब तक आपका इंजन चल रहा है और आप गियर भी खुला है तब तक तो दौड़ रहा है गियर भी लॉक कर दो तो क्या करेगा इंजन बुम करते रहेगा गाड़ी गाड़ी तो आगे बढ़ेगी नहीं तो पकड़ लेता कि आपने गुरुत्व के खिलाफ जाने का साधन बनाया है जब तो साधन प्रयोग कर रहे हो तो गुरु जा रहा है प्रयोग नहीं हुआ तो फिर गुरु तो पड़ गए जैसे हम लोग भी अनेक प्रकार साधनों से उड़ते हैं एरोप्लेन में उड़ रहे हैं गोरखा तो है। कृषि जा रहे हैं आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं ग्लाइडर्स से ग्लाइडर से दो पत्ती होती है उसको पकड़ते हैं तो मोटर ट्र लगता है अब पहाड़ के उचा खड़े धक्का मार जाए तो भाग जा, उड़ जा। फुट नीचे गढ़ा है और आप पहाड़ में ऊपर ही एक पार्स उड़ के चले जाएंगे ग्लाइडर बोल एक से एक कलाएं चीजें बनी हुई हैं जहां आप जो है गुरु का वृद्ध चल पाते हैं साधन बनाए हुए से सीधा तो मरोगे <laughs> नहीं होता है क्या तो इसलिए साधन संपन्न होकर चलना पड़ता हर चीज में साधन उठाएंगे इसे यहां पर भी कह रहे हैं तो द्वितीय पतन के असमय कारण का नाम वेग इसमें याद करेगा शंकर जी असमय कारण वेगा असमवय कारण का नाम ले गए कह दो तो क्या होगा रूपाधि रूप भी क्या है कारणगत जो है कार्य के रूप के प्रति असम पहले आपने पढ़ा है ना रूपम पट रूप तंत्रगत जो रूप है पट रूप के प्रति असम कारण है इसलिए यहां पर का रूपाधिवाराय द्वितीयाधिपतन विशेषण देना जरूरी है तो द्वितीय पतन असमवाऊ का साधन कार सकल कार्य के अभी कौन है काल है दिशा है आकाश है कोई भी कार्य होता है तो कि किसी ने किसी काल में पैदा होगा किस दिशा में होंगे आकाश में ही होगा ईश्वर की इच्छा जिसे होगा इसे अनेक असाधारण कारण जो उन सभी में चला जाएगा इसलिए सुभा विशेषण देना जरूरी है भावनाम लक्ष्य आत्मा निवारण प्रथम दलम अनुभवजन्य क्यों का स्मृति हेतु तो भावना ये जो लक्षण बनाया अनुभवजन्य स्मृति हेतु तो भावना इतने इतना कहो स्मृति हेतु तो भावना तो स्मृति का कारण क्या है उसमें आत्मादिप्ति हो जाएगा तो स्मृति होगी आत्मा ही तो पैदा होगी ना आत्मा ही तो इसलिए क्या होगा आप दक्षण करें स्मृति का कारण ही भूताजो भी वस्तु है स्मृति का समय कांड कौन है जो ज्ञान का समय कांड कारण है स्मृति का समय कांड कौन होगा आत्मा हमेशा कोई भी समवाहिक कारण है तो द्रव्य ही होगा जो गुण जिस द्रव्य में होता है वह द्रव्य ही उस गुण का समय कारण है और स्मृति एक गुण है ज्ञान का प्रभेद है ज्ञान का विशेष स्वरूप है स्मृति समय कारण पूछे क्या बताओगे आत्मा समय कारण है उसका अब स्मृति हेतु हेतु काेंगे समय कारण स्मृति का समय कारण कौन होगा आत्मा अतिव्याप्ति होगी ना करे थे किसका लक्षण आप किसका लक्षण कर रहे हैं भावना पता नहीं क्या भावना का कर रहे थे चला गया कहा? आत्मा में, तो क्या करना पड़ा, प्रथम अनुभव जन्या आत्मा जन्य है क्या अनुभव तुम कितना लक्षण करो फिर समृद्धि तुम हटाओ तब कहते अनुभव ध्वंस में व्याप्ति होगा कि ध्वन प्रति स्वयं प्रतियोगी कारण होता है इसलिए अनुभव जन्य अनुभव ध्वंस है इस अनुभव ध्वंस व्याप्त वारणा द्वितीय दलम कौन स्मृति हेतु कहना जरूरी प्रतिमात्र में सम्वाय समाला संस्कारत्व का व्याप्त जाति है शिष्टापक जाति कार्य जाति वाला कौन हो जाएगा का लक्षण बन गया गंधत्व महादे गंधेती व्याप्ति वाले संस्कार तो लक्षण कहो प्रतिमात्र संवेद जाति मत प्रतिमात संवेद जाति प्रतिमा उसमें रहने वाली जाति कौन है गंधत्व उस गंधत्व जाति वाले कौन होगा गंध होगा लक्षण कर रहे थे हम किस का, का। चला गया गंध में अतिव्यक्ति हुई कि नहीं हुई तो क्या करना पड़ेगा तो वहां वहां कहते संस्कारत्व व्यापी दो। अब गंधत्व जाति संस्कार जाती है क्या गुणत्वी जाति जरूर है इन व्यापी कौन कौन है संस्कारत्व व्यापी जाति है कितने हैं जाति पूछ रहा तीन जाति है वेगत्व भावनात्व और शिक्षा तीन ही है गंधत्वी क्या है वह संस्कार जातिया नहीं है इस व्याप्ति निवृत्त हो गया भावनात्म महादाय संस्कार दो तो भी गड़बड़ कहा होगा संस्कार जाति से शिष्टा क्यों लू वेगत्व तो ले लूंगा भावनात्व तो ले लूंगा लक्षण कहा जाएगा वेग और भावना में कर रहे थे किसका लक्षण शिष्ठा भावनात्म महादाय भावना वारणा पृथ्वी संवेदक है दो और भावना कहा रहती है आत्मसंवेद है पृथ्वी संवेद नहीं वेद कौन सा द्रव्य ग्रह पृथ्वी जल तेज वायु मन ये तो बड़ा भी वेद कहा इसीलिए उनमें पृथ्वी में, है। उन हैं। में दे रहता है ना वो लेकिन पृथ्वी मात्र कह पृथ्वी मात्र संवेद कहने ऐसे वो नहीं होगा कि तो वेग कहा है पृथ्वी मात्र में नहीं है जल तेज वायु मन में भी है किसी ने प्रतिमात्र विशेषण दे दिया तब भावना को लेकर भावना में वेगत को लेकर वेग में अति व्याप्ति हो गया निवृत्त हो गया अवंत में कहते हैं फिर भी गड़बड़ है भाई रूप में अति व्याप्ति हो जाएगा क्यों अब आप देख रहे हैं डाली है डाली को खेचा छोड़ा देख रहे हैं आप तो क्या देख रहा है वहां डाली हिल करके अपने जब खड़ी हो रही है यही दिख रहा है डाली दिख रहा है ना डाली दिखने का मतलब रूप दिख रहा है केवल संस्थापक तो दिखेगा क्या केवल संस्थापक आप देख ही नहीं सकते डाली को देखेगी ना डाली को देखने का मतलब उसका रूप को आप देख रहे हैं मैंने संस्थापक जब देख रहे हो साथ साथ में रूप भी दिखाई दे रहा है रूप अन्य एक जाति उपाधि है जाति नहीं हो सकती उपाधि वो उपाधि को लेकर करके रूप में लक्षण चला जाएगा हमेशा दो धर्म में किसी वस्तु में हम देख रहा हूं दो वस्तु उसके दो धर्म हो गए कि नहीं हो गए इसलिए हम देखते वक्त जब दो चीज देख रहा हूं दो में से किसी एक धर्म को लेकर के हम दोष दे सकते हैं कि इसलिए हम लोग बार बार उभय भाव हाँ बोलते हैं यहां घड़ा रखा है मान लो जब पर्वत में घटाया पर्वत वरे ही है सिद्ध कर दिया आपने ठीक है का लेकिन क्या नहीं नियम है एक सत्य भी राष्ट्र आपको कहा जाए उस कमरा में जाइए शाम है क्या देख के आइये तो आप देख क्या हो गए श्याम है बोलो फिर हमने आपसे पूछा जाओ और राम श्याम दोनों है यानी देख के आओ तो क्या जवाब होना चाहिए आपका आकर के क्या बोलोगे गलत जवाब दोनों नहीं हमने कहा दोनों या है यानी पूछा है एक क्यों करे शाम है राय राम नहीं है जवाब देने की तरीका है हमने यहां से क्या प्रश्न पूछा दोनों है या नहीं एक भले हो तो दोनों तो नहीं है ना वन्नी भले है इसे तो दोनों नहीं है पर्वत में वन्य घट उ कौन होगा उसका वन्य और तो दोनों और घटक तो अच्छे घट को ले लूंगा तब सात अच्छे इस तरह से यहां पर भी कह करें हम देखे संस्थापक और रूप दोनों तो दोनों जातिया वहां पर है और दोनो है। यत्रे यत्रे अन्यत अन्यत है। दो मेझ, दोनों ही गुणत्व के व्यापर अन्य अन्य तरत्व दो में दोनों में से किसी को भी मैं ले सकता हूं किसी को भी मैं तरफ दोनों लूंगा तो उभ दो में से एक कहने का मतलब अन्य यत्र अन्य तरह तरतरा त्व तो वाह रूपत्व तो वाह भवति। दो में से एक ही लूंगा ना? अब लक्षण घटाओ प्रतिमात्र संस्कार जाति कौन हो जाएगा अन्य तरत्व जो रूपत्व जाति ले लूंगा कौन होगा रूप हो जाएगा वही करे स्थापक रूप अन्य तरत्व आदाय स्थापक और रूप इन दोनों का अन्य आदाय रूप में अतिव्याप्ति हो जाएगी उस अतिव्यापति को वाहन करने के लिए क्या कहना पड़ेगा जाति क्या संस्कार उपाधि नहीं चाहिए हमें जाति चाहिए अन्य तथा क्या है उपाधि है जाति नहीं जाति, जाति और उपाधि में अंतर क्या जाति तो नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्य लक्षण ही है ना नित्यम एकम अनेकान नित्य होना चाहिए और अन्य तरह नित्य नहीं है आपने को रूप का दोनों में अन्य तरफ रहा ना में तत्परा रूप में बेने तरफ और हम कहते घटपट अन्य तरह क्या होगा वो अन्य तत्व कहा रहेगा घटत तो पठन में आप घटपट अन्य तत्व हो वो अन्य तत्व कहां है घट में अथवा पठन में मैंने अन्य को भी ठिकाना नहीं कभी किस में कभी किस में कभी किस, में, किस में, जिन दो का नाम ले रहे हो उन दोनों से किसी एक में रहने वाला वस्तु है और, और दो कोई निश्चित निश्चित्व है नहीं अच्छे उसमें नित्यत्व नहीं है इसे हमको क्या कहते उपाधि उपाधि सदा ही नित्य नहीं होते जाति सदा नित्य होता है और जाति अनेक है और अन्यतर दो में से एक में रहने वाला है दो में से एक में ही रहता है अन्य दोनों में भी नहीं रहता तो अनेक अनुगत नहीं है ना नीति भी नहीं है अनेक अनुगत भी नहीं है आते हुए जाति नहीं है तो उपाधि है इस उपाधि का आपने यदि लक्षण में जाति शब्द नहीं दोगे तो हम क्या लेंगे किसी उपाधि को ले लेंगे उपाधि को लेकर के कहीं भी अति व्याप्ति दे सकता हूं उसे निवृत्त करने जैसे क्या कहना पड़ा आपको जाति उपाधि है। व्याप्त रूपत्व को नहीं ले सकते उपाधि है तब व्यक्ति भी रूपत्व ही तो उपाधि माना जाएगा अतय हमें क्या चाहिए विशुद्ध जाति चाहिए तो संस्कारत्व व्याप्य तो उपाय को छोड़ करके संस्कार जो शुद्ध गुण होगा होगा तद्वान बनेगा इस तरह से सकल अति व्याप्ति निवृत्त करके लक्षण सुंदर बना दिया पदकृतिकारों क्या गुणा सारे गुण पढ़ लिए लेकिन गुण का लक्षण अभी तक नहीं पढ़े थे अब गुण का लक्षण बता रहे गुणों को पढ़ने के बाद गुण का लक्षण बता रहे द्रविक और भिन्न सामान्य वत्ता गुण से लक्षण द्रव्य कर्म सामान्य वक्त काम कर दिया सामान्य वक्त होगा द्रव्य कर्म सामान्य कहा रहता है द्रव्य गुण कर्म तीन में द्रव्य गुण कर्म तीन होता है सामान्य में सामान्य जाति में जाति नहीं विशेष में भी जाति नहीं माना गया समवाय में भी कोई जाति नहीं अभाव में भी कोई जाति होता नहीं अतएव जाति कहा द्रव्य गुण कर्म तीन में होता है और हम कर रहे गुण का लक्षण यदि को सामान्य लक्षण करोगे गुण में तो गया गुण से भिन्न द्रव्य साम भी जाएगा उसे क्या कहना पड़ेगा द्रव्य कर भिन्न सती कह दो उतना ही लक्षण करोगे तो द्रव्य कर भिन्न गुण में तो गया सासा सामान्य विशेष समय अभविधि द्रव्य कर्म से, तो से भिन्न है या नहीं वही कर द्रव्य कर्मण और अति विशेषण दलान सामान्य व्याप्ति वारणा यह विशेष जलमति गुणा इस प्रकार से गुणों का प्रकरण पूरा हो जाता है अब आरंभ होता है अध कर्माद लक्षण प्रकरण शेष पदार्थों का अवशिष्ट जो पदार्थ पदार पदार तो तो तो है पदार्थों का लक्षण बनाने जा रहे करमणा किम लक्षण कर्म गज्ञा लक्षण चलनात्मक कर्म कर्म गया सक्रिय क्रिया क्रिया होने का नाम ही कर्म चलना संयोग संयोग ऊर्देश उर्म अध हेतुक्षेपण शर सेकृष्ट सहयोग हेतु विपृष्ट सहयोग हेतु प्रसारण सर्वं गमन पांच प्रकार के लोग क्रिया का कर्म का भेद करते कर्म ने यज्ञ कर्म संध्या कर्म या याद सब नहीं है कर्म में कोई भी क्रिया है उसको नया एक लोग कर्म करते उसको पांच भाग कर दिया जो क्रिया उर्दू की ओर जान योग्य उर्दू संयोग के कारण बन जाए देश जैसा संयोग ऊर्देश कारण जो क्रिया है कर्म है उसका नाम रख दिया उन्होंने उच्छेर जैसे पत्थर को ऊपर फेंक पड़ा उर्देश हो रहा तो उसको कहते हैं उत्सपण कर और चौथी तो लाते हो शरीर से सनिदृष्ट संयोग हेतु हो आकुंचन हो गया शरीर के पास है उसको दूर ले जाते हो विपृष्ट संयोग हेतु हो प्रसारण हो गया एक चार मुख्य हो गया और बाकी इतना खाना पीना घूमना करना सोना जितनी भी क्रियाएं हैं सारे सारे एक नाम से ले रहे गमनम गमनम अन्य ये भी गमन में ही आ जाएगा गमन का मतलब क्या गम धातु का क्या है, है? सामान्य अर्थ हो तो गया गम धातु का विशेष अर्थ क्या होता है गमरी गो गति कर क्या होता है गति का मतलब क्या चले नहीं क्या जिंदगी में पैदल चला तो है ना गति का मालूम नहीं अर्थ तो। चलते हो तो होता क्या है हैं होता क्या क्या क्रिया हो रही है तो पूछ रहा वो चलना क्रिया जो हो रही है पागल लोग है इतने नहीं मालूम अरे आप वहां से आएगा मतलब क्या पूर्व पूर्व देश का विभाग हुआ उत्तर उत्तर देश के साथ संयोग होता है आप पैर उठा के रखते हो नहीं पूर्व पूर्वेश विभाग हुआ उत्तर संयोग होता है ना पैर का चलते हो ना तो होता क्या है यहाँ पर पूर्व का विभाग उत्तर का संयोग, पूर्व का विभाग उत्तर का विभाग उत्तर का संयोग पूर्व पूर्व विभाग उत्तर उत्तर संयोग का नाम गति है और तो सभी में हो रहा है कुछ क्षेत्र में भी क्या हो रहा है पूर्व पूर्व विभाग उत्तर पूर पूर पूर उत्तर संयोग पूर्व नीचे जा रहे तभी पूर्व पूर्व विभाग उत्तर उत्तर सहयोग हो रहा है संवाद आकमचन में भी क्या है या था तो पूर्व है ये विभागवा हुआ उत्तर सेवक फिर ये विभागवा उत्तर सेवक हुआ पूर्व उत्तर उत्तर सेवक गति सभी में बराबरी है चार कुंचन केवल शिष्य बुद्धि को समझाने के लिए पांच कह दिया गया नहीं तो सब कुछ गमन में ही आ गया ऋषियों ने आपको समझाने के लिए केवल पांच प्रकार कह दिए लेकिन होता क्या है क्रिया क्रिया का मतलब यही है पूर्व पूर्व देश विभाग पूर्वक उत्तर देश का संयोग इसी का नाम क्रिया है इसी का नाम गति है ये गम धातु का अर्थ है पढ़ते हैं हो भी रहा है रोज चल भी रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है पता नहीं बस ये इसी को कहते हैं इसी को आप क्या पढ़ रहे हैं समाधि में स्थूल तो जान रहा हूं मैं उसका सूक्ष्म रूप नहीं क्या क्रिया का असली स्वरूप क्या था पूर्व पूर्व देश विभाग कर रहा हूं उत्तर उत्तर देश के साथ सहयोग कर रहा हूं इस चीज पर कभी दिमाग गया ही नहीं आज तक नहीं अब पता चला कर रहे हैं हो रहा है लगातार जन्म से मेरा अभी तक लाखों किलोमीटर चल चुके कितने बार स्कूल गए आए स्कूल गए आए बाजार गए आए लाखों किलोमीटर चल चुके हो पहले भी तो ये पता नहीं चला पूर्व सहयोग विभाग पर उत्तर देश सहयोग का नाम ये मेरी क्रिया जो हो रही है इसको कहते हैं चिंतन करके स्थूल से सूक्ष्म के जाना सूक्ष्म जय हर चीज का खोज करो गहराए में जाओ क्या पका भोजन पक मतलब क्या हुआ पकने का मतलब क्या नहीं समझ में आती आप लोगों को क्या करते हो चावल पका के नहीं पकाए देखने के लिए एक चावल लेते हैं क्यों मारते हैं नहीं रगड़ते हैं देखते हैं अभी एक दो सफेद एक करीब बाकी दो करीब बाकी बोलते हैं कि नहीं अच्छा रगड़ के गया पूरा चटवी जैसा फैल गया तब हाँ पक गया बोलते हैं ना इसका मतलब क्या हुआ अवय उनका शिथलीकरण होना चुके चावल तो उसके एक दाना भी कड़क है तो कहेंगे अभी पका नहीं वो अवैव अभी ढीले नहीं पड़े हैं अवयवा नाम शैथिल्य पूर्व काम पकने का मतलब क्या होता है अव अवय होंगे शैथिल्य पूर्व काम उसके बिना पका क्या कोई भी चीज पकता है और सब्जी पका का मतलब क्या उसके अवयव ढील पड़ गए पहले लौकी काटने के बाद दबेगा ना अब दबा दे तो चटनी हो जाता पकड़ने के सारे उसके जो आपस में जो अट्रैक्शन था आकर्षण था उसको आपने तोड़ दिया पकड़ने का मतलब आकर्षण छूट गया देखने में चौपर दिख रहा है दबा दिया तो गया पहले दबाते कुछ नहीं होता स्पंज जैसा रहता है पहले बागे दबा दिया तो अवे वो मुख्य है क्रिया हर क्रिया के खैर चलिए अन्य सर्वांगना पदकृत देखिए सामान्य का लक्षण कर रहे हैं कर्म का लक्षण सामान्य कर्म का संयोग भिन्न सदी संयोग असमय कारणम कर्म संयोग से भिन्न या भिन्न छपा है तो काट देना संयोग भिन्नत्व सती संयोग असमय कारणम कर्म किसी किसी में दीर्घ छप गया है संयोग अभिन्न छप गया है काट दीजिए। संयोग संयोग असमय कारणम कर्म संयोग असमय कारण में लक्षण कीजिए संयोग असमय कारण कह दो संयोग भिन्नत्व क्यों कहते हो पहले हस्त पुस्तक संयोग वारण सत्य हस्त पुस्तक संयोग में व्याप्ती हो जाएगा हस्त पुस्तक संयोग भी असमय कारण है किसका काय-पुस्तक संयोग के प्रति। काय-पुस्तक के प्रति हस्त पुस्तक संयोग क्या है असमय कारण है आज एक संयोग के प्रति संयोग भी क्या है असमय पहले व्यापार देगा है ना हस्त तरुस काय तरुसोग दिया था ना क्या मानेगा क्या करना उसको बिजली में छुआ देना ना हस्त हो रहा है हस्त जो है विद्युत से हो रहा है तो तू क्यों रहा है भाई अंगुली नाशना चाहिए ना क्योंशाए तो का मतलब क्या अंगुली विद्युत से होने से शरीर विद्युत का भी संयोग हो गया ये प्रमाण है कि हस्त तरु संयोग से काय तरु संयोग होता है हस्त पुस्तक संयोग से काय पुस्तक का संयोग हो गया अच्छा काय पुस्तक संयोग के प्रति हस्त पुस्तक संयोग क्या है असंभव कारण है हम किसका लक्षण कर रहे हैं कहा चला गया संयोग में इसे क्या कहना है लक्षण में संयोग भिन्नत्व कहूंगा तो, तो नहीं सही संयोग उतना लक्षण कर दीजिए संयोग कर्म लक्षण कर्मणा लक्षण तब क्या गड़बड़ी होगी घटा जी सब जो भी है कर्म को छोड़ के बाकी जितने भी है पदार्थ सब में अति हो गया कि सभी में संयोग भिन्नत्व है अन्य गुणों में भी जाएगा बल तीस गुण में भी जाएगा ना संयोग को छोड़ के बाकी भिन्न चला जाता है तो अति निवारण क्या करना पड़ा संयोग असम कारण कह दो संयोग से भिन्न होता हुआ जो संयोग का असभा कारण हो ऐसे कहने से कर्म का लक्षण हो गया अब समझना ही कर्म का लक्षण ही क्या है संयोग का असम क्या हो रहा था पूर्व पूर देश विभाग उत्तर उत्तर देश होना ही कर्म क्रिया है जो संयोग का असमय कारण ही क्रिया है कर्मी अपेपण कारण है उर्धव्यक्ति देश संयोग हेतु कहा है तो केवल शब्द हटाओ हम अद्वेश संयोग का समझ लूंगा तो लक्षण चला जाएगा अपक्षेपण में ऊर्द्व शब्द दे दो और हेतु का साधारण ले लूंगा तो काला होगी वारण अदो देशे हेतु शब्द साधारण कांड ले लूंगा कलादि में होगी कलादिवार असारण शरीर प्रसारणादि वारण ये भी सहयोग हेतु नहीं करेंगे तो, तो प्रसारण कर ले लोगे तो क्या होगा कालाधि प्राप्ति निवारण करने के लिए आसान प्रति इसी प्रकार से प्रसारण का भी पदकृत्य बना लेना नहीं दिया बना लो आप क्या कहोरिश नहीं देना संयोगयोग तो तो कहा चला जाएगा आपको चंद तो तो, तो में इसलिए तो काला समझ लेना चाहिए सामान्य से किम लक्षण सामान्य लक्षण है तो सीधा साधा है नित्यम एक ग्यम जो नित्य है एक है अनेकों में व्याप्त अनुगत उसको कहते हैं सामान्य जाति वो भी अनेकों में जो अनुगत है वो भी समवाय संबंध से ही लेना अन्य संबंध से नहीं का रहता है सामान्य तो द्रव्य गुण कर्म जाति जो है द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहता है और ये दो प्रकार का है परमच अपरम चले बोल चुके हम परमा सामान्य पर सामान्य कौन है लेकिन सत्ता अपर सामान्यप पर व्याप व्यापको व्यापक जाति कौन है सत्ता व्यापी जाति कौन है सत्ता के दृष्टि से व्यापी व्याप्ती द्रिव्य सत्ता भी व्यापी हो जाएगा किस पदार्थ दृष्टि से अपरम द्रव्यारह योगादी वारणा नित्य विधि एकम मनेकानदम इतना तो दो का अंग दो मनेक मतलब बहुशत प्रयोग नहीं किया नित्यम एकम बहुव ये कह सकते थे दो में रहे तो भी माना जाएगा ना उसको इसलिए अनेक शक्त प्रयोग किया बहुशत नहीं किया तो अनेक मतलब क्या दो न एक दो और दो सौ पर चित्र है सब का नाम अनेक दो तीन चार पांच दस बीस पचास सौ इसलिए अनेक में न संयोग कहा है दो में रहता है से अनेक अनुगत है और जो से तो अनेक को तो संयुक्त कितना है एक है संयोग एक ही संयोग है ना यानी संयोग भी हो जा रहा है यहाँ एक संयोग है एक होता हुआ अनेक है में है संयोग लक्षण किया संयोग में करे लक्षण सामान्य का अत्याप्त निवृत्त करने क्या पड़ा नित्यांग उसमें कैसा है अनित काला परिमाण वारणा नित्यम एकम कम कर दो अनेक शब्द नित्यम एक एका अनुगत नित्य होता हुआ एक होता हुआ जो अधिकरण में अनुगत समाशन से नहीं रहता है उसका नाम सामान्य है ऐसा लक्षण करके कालादि परिमाण में चला जाएगा कालादि में क्या परिमाण है परम महत परिमाण और परम परिमाण नित्य होता है और एक है क्यों काल एक है काल कितने हैं एक, एक। नित्य में कहा था ना जो काल नित्य है एक है अरे एक में समय संसार रहता है परम महत परिमाण और नित्य भी है उसका परमाण घटता बढ़ता नहीं है अतव जो है सदी एकत्व संबंध समवाय समुगत काल का परिमाण महत्व परिम, परम परिमाण में है उसमें हो रहा है वारण करने के लिए क्या करना पड़ा अनेक परिमाण अनेक में अनुगत काल को दे ही है तो अनेक में कहा अनुगत होगा अधिकरण ही, ही। एक है अनेक है काला परिमाण वारण आये अनेक अनेकानुगत भी किस संबंध से लेना योग से स्वरूप संबंध से कौन भी संबंध से, से लोगे यदि आपने कहा तो है नहीं नित्य में नाम नहीं लिया आपने तो हम ले लेंगे स्वरूप संबंध से तो चला जाएगा अत्यंत भाव में अत्यंत भाव नित्य है एक है अनेकों में अनुगत है स्वरूप संबंध देना समय समझ इसलिए अनेक अनुगत समय न न्यंत भावित व्याप्ति इसे अत्यंत भाव में अतिव्यापति नहीं होगा वहां कहते तो निवृत्त करने के लिए समवाये न अनेकानुगतम नित्य एकम समवाये अनेकानुगतम ये लक्षण भी जोड़ लेना चाहिए